सहनौन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनती तमस्त मिषा ओम ओ शांति ही शांति ही शांति ही। वेदांत दर्शन की पिचानवेवी कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और इसमें पिछली कक्षा में हमने चालीसवें सूत्र तक देखा था इसमें पीछे अन्य आश्रमों के कर्म और मुख्य रूप से अध्यात्म के जो कर्म है उनकी तुलना पूर्वक कथन किए गए थे किया गया था कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए किसकी प्रमुखता है तो ये गौण मुख्य भाव प्रधानता अप्रधानता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है यदि बिना उसके हम किसी भी आश्रम के कर्मों को देखने लगेंगे बहुत सारे कर्म हैं, पचासों हैं, हर जगह पे और सबको समान प्रधानता हमने दी तो जिन स्थलों पर हमें किसी को छोड़ना है अपरिहार्य हो जाता है सबको हम कर नहीं सकते तो क्या चीज करें और क्या चीज छोड़ें इन संशयों में उसके निर्णय गलत हो जाएंगे वो तो कुछ भी कुछ चीजों को ले लेगा जिसको मुख्य मान लेगा वो गौण है लेकिन यदि किसी को यह निर्णय है स्पष्ट है कि इस आश्रम के जितने कर्म या विधि विधान बताए गए हैं इसमें ये मुख्य है और ये गौण है तो उन परिस्थितियों में जब वो सबका पालन नहीं कर पाएगा तो वह मुख्य को पकड़ करके रखेगा और उसको चलता रहेगा ठीक है कुछ चीजें छूट गई छूट गई लेकिन वो बड़े चिंता या दुख का विषय नहीं बनेगा उसका ठीक है नहीं कर पा रहा हूं और उसको वास्तव तो में हानि भी नहीं होगी बहुत कम होगी नहीं तो पूरा प्रयत्न करके कुछ नियमों को पालता भी रहेगा कहता रहेगा कि मैंने इतने साल तक इन नियमों का पालन किया जैसा लिखा था वैसा किया और परिणाम नहीं आया उसका कारण यही बनता है कि जो मुख्य चीजें हैं उसको तो वो छोड़ देता है ध्यान नहीं रखता है गौण चीजों को इतना शक्ति से पकड़ लेता है और उसमें फिर जटिलताएं है, आती हैं उलझ जाता है और दुखी होता रहता है जो बात हमने योग दर्शन में भी देखी थी यम नियम के संदर्भ में दोनों मुख्य हैं दोनों अच्छे हैं दोनों बहुत अच्छे हैं करने ही चाहिए लेकिन उनमें भी गौण मुख्य का भेद हमें पता होना चाहिए तो जैसा शास्त्रकार कहते हैं मनुस्मृति में कहा गया है कि यम मुख्य है नियम मुख्य नहीं है दोनों की तुलना अगर की जाए इसमें किसी को त्याज्य नहीं कहा जा रहा है सामान्य रूप से दोनों ही ग्राह्य हैं, लेकिन विशेष स्थिति में यदि तुलना करनी पड़े तो यमों की मुख्यता है नियमों की मुख्यता नहीं है यमान पतत्य कुर्वाणों न नियमान केवलान भजन यमान सेवे तततम न नियमान केवलान अन बुधा यमों का पालन तो सतत करना चाहिए अब ये मुख्यता हो गई केवल नियमों का नहीं अब यद्यपि कोई केवल नियमों का भी पालन कर रहा है तो कुछ तो अच्छा है जो दोनों का ही पालन नहीं कर रहा है यम नियमों का उसकी तुलना में तो ये अच्छा है जो नियमों का पालन कर रहा है लेकिन एक विशेष संदर्भ में कहा जा रहा है कि केवल नियमों के चक्कर में पड़ गया और यूं सोच रहा है कि हां मैं तो बहुत अच्छा चल रहा हूं तो नहीं गिर सकता है वो गिरेगा तो ऐसी ही बात यहां आश्रम के विभिन्न धर्मों के संदर्भ में समझनी चाहिए और कल वाले पाठ में पिछली कक्षा में जो उन्होंने जोर दिया ये चीजें सबसे श्रेष्ठ हैं और ये हर आश्रम में चाहिए हर अध्यात्म में बढ़ने वाले में आवश्यक हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी जो विभिन्न आश्रमों में हैं वो अपने आश्रम धर्मों को कर रहे हैं और जो आश्रमों में नहीं हैं सीधे सीधे अभी आश्रम के नहीं कहला सकते वो चार आश्रमों से भिन्न है बीच में है कहीं छूट चुके हैं उनके वो पिछले आश्रम और अगला आश्रम उन्होंने अभी ग्रहण नहीं किया है ऐसे जो व्यक्ति हैं वो भी अध्यात्म में प्रगति कर सकते हैं अब चूंकि उनके पिछले आश्रम तो छूट गए तो पिछले आश्रम के सब धर्मों का वो पालन नहीं कर रहे लेकिन उस अवस्था में भी वो अध्यात्म में बढ़ सकते हैं यदि जो मूल चीज है उसको रखें यह बात पिछले कल वाले पाठ में कही गई थी और अंत में जो विषय चला था चालीसवें सूत्र में कि इस प्रक्रिया में आरोहण क्रम तो है अवरोहण क्रम नहीं है विशेष रूप से संन्यासी के लिए कि वानप्रस्थ से सन्यास या ब्रह्मचर्य से सन्यास तो ले लेता है ठीक है लेकिन सन्यास से लौट करके फिर गृहस्थ में आना यह नहीं हो सकता उसकी एक दृढ़ता एक एक पक्ष यह रखा गया था तो कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए या तो पूरा सोच समझ करके सन्यास ले कठोरता से पीछे आने की कोई संभावना ही नहीं रहे तो ये इस बात में नहीं है मानवीयता की दृष्टि से देखें कि हो सकता है किसी में लेकिन ये इस बात का जोर देना है कि सन्यास बहुत सोच विचार के ले बहुत सोच विचार के कर नहीं तो रुक जाए उसी पे जोर है ये अमानवीयता की दृष्टि से नहीं है कि बन गया तो वो आ ही नहीं सकता है, उसके लिए तो दूसरा पक्ष कहा ही है कि भाई चलो फिर भी सोच विचार के भी बना फिर भी स्थिति ऐसी बन गई जिसका पाठ हम अभी आगे आज के सूत्र में देखेंगे वो भी एक दृष्टि है तो पिछले पाठ में से किनी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैं। 219, सूत्र संख्या इसमें दृष्टे आश्रम से अंतर आश्रम में जो नहीं रह रहे आश्रम से जो भिन्न हैं, उनके बाद चलते हुए ब्रह्मचारियों के लिए कहा कहा गया था कल कि जो ब्रह्मचारी आश्रम सामान्य रूप से हम उन्ही को कहेंगे जो आचार्य कुल में रह रहे, रहे हैं, उनसे जो विहीन है जो आचार्य कुल में नहीं रह रहे, रहे हैं, उनको हम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे उनको इसमें लेंगे और गृहस्थियों के बारे में भी जो विधवा हो या विदुर है वो गृहस्थ आश्रम से भिन्न ऐसे देखा गया था तो इसमें हम किस प्रकार इसको एक निश्चित सीमा कर, कहे की ये ब्रह्मचारी है ये नहीं है उसको किस तरह देखा जाएगा हाँ देखिए एक तो दो शब्दों को थोड़ा अलग अलग कर लेना चाहिए एक तो है ब्रह्मचारी एक है ब्रह्मचर्य आश्रम यदि यद्यपि जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है वो ब्रह्मचारी है उसको ब्रह्मचारी कहेंगे एक दूसरा ब्रह्मचारी का मतलब है जिसने विवाह नहीं किया है अभी ठीक है वो लेकिन वो ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं रह रहा है अभी ये जो चर्चा चल रही है ये आश्रमों की है ऐसे व्यक्तियों की जो अभी किसी आश्रम में नहीं है उनको किसी आश्रम का नहीं कह सकते बीच के जो हैं, उनके लिए ये बात कही जा रही है अध्यात्म विद्या का अधिकार तो सबको है अब ब्रह्मचर्य आश्रम का क्या मतलब हुआ कि वो गुरु आचार्य के पास में रहता है वहां के अनुशासन का पालन करता है भिक्षा आदि लाता है वो गुरु को ही समर्पित करता है उसका अपनी कोई धन सम्पत्ति नहीं होती है पूरी तरह वहीं गुरु को अर्पित रहता है गुरु जैसा बताते हैं उसके अनुसार चलता है साधना करता है अपनी उन्नति करता है शरीर शारीरिक बौद्धिक ज्ञान की ये सब चीजें करता है इस दृष्टि से अब ब्रह्मचर्य यानी उपस्थ का संयम वो तो रहेगा ही यहां पर भी लेकिन ये बाकी सारी चीजें मिला करके और विद्या अध्ययन वेद का अध्ययन और वेद का अध्ययन स्वाध्याय भी एक सामान्य होता है वो कहीं भी व्यक्ति कर सकता है वो तो सभी आश्रमों में है स्वाध्याय का उपदेश लेकिन जहां ये विशेष रूप से होता है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहेंगे और विशेष तब होगा जब अपने आप न करके पहले जो पढ़ चुके हैं उनसे पढ़े गुरुमुख से पढ़े तो अपेक्षा से शीघ्र होता है आसानी से होता है ठीक होता है तो ये लक्षण जहां पर जिसमें घट रहे हैं उसको कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम है अब जिसने पढ़ाई तो पूरी कर ली पच्चीस साल तीस साल पैंतीस साल जितना भी है अड़तालीस साल गुरु के पास ही पढ़ रहा था अभी तक अब वहां से वो निकल गया है लेकिन गृहस्थ में नहीं गया है अथवा गुरुकुल में भी रह रहा है अब वो अध्यापक बन गया है वहां पर पढ़ाने लग गया है अब गुरुकुलों में जो पढ़ाते हैं आचार्य जो गृहस्थी है उन वो तो में है ही लेकिन जो आचार्य गृहस्थी नहीं है लेकिन गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं अभी वो पढ़ नहीं रहे हैं वो किसी के अनुशासन में नहीं रह रहे किसी से पढ़ नहीं रहे हैं अभी वो उनको किस आश्रम में कहेंगे तो ऐसे जो बीच के लोग होते हैं तो आपका जो कहना है कि इनको कैसे विभाजन करें तो जो आश्रम के अपने अपने धर्म हैं उन वो जिसमें घट रहे हैं मुख्य रूप से उनको उस आश्रम का कहेंगे और जो उनका पालन नहीं कर, कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं उनको नहीं कहेंगे यही बात गृहस्थियों के लिए विवाह हुआ पति पत्नी दोनों हैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं गृहस्थ धर्म का अब कहेंगे कि गृहस्थ आश्रम में है अब दोनों में से एक भी नहीं रहा या अलग हो गए हैं तो उस स्थिति में उनको गृहस्थ आश्रम में नहीं कह सकते हैं गृहस्थ आश्रम में नहीं कहेंगे वो गृहस्थी में पति पत्नी दोनों होने चाहिए कर्मकांड होता है उसमें सब चीजें पति पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं वो सब अब यहां पर नहीं है उस तरह से नहीं है यहां पर तो ये भी उस आश्रम से अलग चलेगा आप उन्होंने वानपस्त दीक्षा भी नहीं लिया तो ऐसे कुछ ना कुछ तो हमें मानने होंगे और इसके अतिरिक्त किसको ले सकते हैं ये एक विचारणीय बात है हाँ ब्रह्मचारियों को तो ठीक है आचार्य वहां तो देख सकते हैं किंतु जो गृहस्थियों का है हम जो विभाजन कर रहे हैं उसके बजाय जो अभी पीछे सूत्र में ही आया था गृहस्थ गृहस्थ आश्रम का मुख्य धर्म क्या है तो ये जो अध्ययनम दानम इन तीन चीजों को कहा गया था चाहे वो अकेला ही रह रहा हो या रह रहे है विधवा हो या विदुर हो यदि वो यज्ञ कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं दान कर रहे हैं तो उनको हम गृहस्थाश्रम में कह सकते हैं ठीक है एक अंश में लेकिन यज्ञ पति पत्नी के साथ होता है पति पत्नी दोनों होते हैं तब यज्ञ होता है वो गृहस्थियों का अकेले का नहीं वो अपवाद स्वरूप है कोई बाहर चला गया तब कर लेते हैं लेकिन दोनों का होता है वो किंतु उसमें ये भी देख सकते ना यज्ञ का संयोग होता है वो पत्युर्ण यज्ञ संयोग के जो सूत्र है एक अंश में विचारणीय वो भी है लेकिन यज्ञ के संयोग धर्म पत्नी कहते हैं उसको धर्म पत्नी कहते हैं यानी जो धर्म कार्य है उसमें जो सहभागी नहीं पति भी वही होता है जो धर्म के कार्यो में सहभागी होता है अगर हम ये कहें कि चलो अकेले हैं घर छूट गया है और फिर भी वो गृहस्थी ही कहें उनको क्योंकि पहले गृहस्थ आश्रम था तो बीच में किनको रखेंगे जो कि यज्ञ नहीं कर रहे हैं अध्ययन नहीं कर रहे हैं या तो दान नहीं कर रहे हैं या दूसरे इनको भी ले सकते हैं जो कि अभी वानप्रस्थ दीक्षा लेने का समय हो चुका है किन्तु नहीं लिए है अभी गृहस्थ में ही रह रहे है राग वशात उन लोगों को हम उनको भी ले सकते हैं बिल्कुल उनको भी लिया जाएगा अब जो आश्रम धर्मों का पालन ही नहीं कर रहे, है ये संदर्भ क्या है कि आश्रमों में जो नहीं हैं, लेकिन फिर भी अध्यात्म में प्रगति कर रहे हैं आध्यात्मिक व्यक्ति हैं ये वो प्रसंग चल रहा है आपने जिन लोगों को उदाहरण के रूप में लेना चाह है कि जो लोग न यज्ञ करते हैं न दान करते हैं न स्वाध्याय करते हैं बस वैसे ही जी रहे हैं वो तो उस आश्रम से भ्रष्ट हैं वो मुक्ति के साधक होंगे उपाधि साधना में लगे हुए आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे वो तो प्रसंग ही नहीं है उनका अन्य अधर्म के कार्य करते हैं उस दृष्टि से वो आश्रम से चूते हैं वो अलग बात है आश्रम में भी नहीं है लेकिन आध्यात्मिक स्थिति तो है वो चल रहे हैं ऐसे धार्मिक सज्जन व्यक्तियों की बात है वो तो, तो इसी तरह से निकलेंगे ठीक है और कोई चार्य जी वृष्ठ संख्या 220 सौ सूत्र संख्या उनतालीस आचार्य जी इसके भाष्य में कहा गया है कि आश्रम के कर्म से सम आदि ज्येष्ठ हैं और श्रेष्ठ हैं तो अन्यत्र आश्रम के कर्मों में विशेष करके ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के कर्मों में समदम भी समाहित है और इसके अतिरिक्त भी अन्य वेद विहित कर्म उनमें समाहित हैं जैसे तप ब्रह्मजा स्वाध्याय तो हम इस कैसे कह सकते हैं कि समदम आदि आश्रम कर्मों से श्रेष्ठ है देखिए आश्रम के कर्मों में समदम आदि भी आते हैं ये ठीक बात कही आपने जो जो विधान किए गए हैं वो आश्रमों के कर्म है लेकिन उन्हीं में से शमदमादी को अलग करके कि ये मुख्य हैं और इनके अतिरिक्त तो जो आश्रम के कर्म हैं वो मुख्य मुख्य नहीं है इस वाक्य का यहां जो भाषण में लिखा है इसका ये तात्पर्य नहीं है कि शमदमादी आश्रम कर्मों में नहीं आते आश्रम कर्मों में आते हैं तो अन्यों की अपेक्षा से यहां पर कथन लेना होगा दूसरा कुछ कर्म ऐसे हैं जो सब आश्रमों में है तो सब आश्रमों के लिए लेकिन सब में समान है अब उनको आश्रम का कर्म नहीं कहा जाएगा जो कर्म अलग अलग आश्रम वालों के लिए विशिष्ट है उनको आश्रम का कर्म कहा जाएगा अब सत्य बोलना है वो किस आश्रम का कर्म है तो या तो आप कहेंगे कि चारों का है एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि से कहेंगे कि भई ये तो चूंकि सबका है इसलिए कोई विशेष तो है नहीं अब पहचान बनानी है हमें किसी की आश्रम वाले की तो किससे पहचान बनेगी उन लक्षणों से जो कि औरों से भिन्न हो औरों से भिन्न हो तो सामान्य जो होता है वो लक्षण नहीं कहलाता तो आश्रम के चार आश्रमों के जो अपने अपने विशिष्ट धर्म हैं वो अलग अलग मिलेंगे वो उनकी पहचान है और उससे ये शब्द को आप अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सामान्य सबके लिए है और इन सबको आश्रम के कर्मों में मानेंगे तो भी इससे अतिरिक्त जो कर्म हैं उनसे ये श्रेष्ठ हैं और इनका पालन हमारे को अवश्य करना चाहिए इसकी महत्ता बताने के लिए ये है और एक दूसरा प्रश्न है आचार्य दूसरा प्रश्न हाँ, बोले आचार्य जी सूत्र संख्या 36 के भाष्य में बताया गया था कि अध्यात्म की प्रगति के लिए जिन जिन जो जो आवश्यक बातें हैं वो होना चाहिए और जो आश्रम के कर्म है वे उतने महत्वपूर्ण नहीं है जो आश्रम व्यवस्था के कर्म है तो इसमें मेरा प्रश्न है कि आश्रम व्यवस्था वेद विहित है और इसका विधान ऋषियों द्वारा किया गया है तो क्या आश्रम व्यवस्था अध्यात्म, अध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है तो आश्रम व्यवस्था में जितने भी नियम बताए गए हैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सब मुक्ति के लिए सहायक लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्थिति विशेष में ही लागू होते हैं हितकारी तो हैं, लेकिन सामान्य अवस्था में जब व्यक्ति अलग से रहता है जब इन आश्रमों से पृथक हो जाता है वहां वो अनिवार्य नहीं हो जाते जैसे किसी आश्रम विशेष में गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं अब गुरुकुल की दिनचर्या का यथावत पालन करना उस ब्रह्मचर्य के लिए मुक्ति में सहायक है उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है विशेष दिनचर्या का होना लेकिन जब वो पढ़ के वहां से निकल जाता है अभी गृहस्थी भी नहीं बनाए अब वो अपने अनुकूल कुछ दिनचर्या में परिवर्तन कर लेता है बातें तो सारी करता है लेकिन वो जो जिस समय में खाना जिस समय में सोना जिस समय में प्रार्थना करना ये सब निर्धारित थे वो अब नहीं है उसमें परिवर्तन है तो ये चीजें छोड़ी जा सकती है तो आश्रम के कुछ कर्म मुक्ति में सहायक होते हुए भी वो सबके लिए सदा सहायक हो आवश्यक नहीं है दूसरी चीजें भी सहायक होती हैं वो परिवर्तन कर सकता है उसमें विकल्प रहता है तो केवल उन्हीं के लिए ये लेना चाहिए और इसका ये तात्पर्य नहीं लेना चाहिए कि आश्रमों के जो अन्य कर्म बताए गए हैं वो मुक्ति में सहायक नहीं है ऐसा तात्पर्य यहाँ नहीं आना चाहिए ठीक हाँ आचार्य बात चल रही थी अंतरा चापित तू तत्दे है ये मेरा एक स्वतंत्र विचार है छत्तीसवां सूत्र जी चौथे बात का छत्तीसवा सूत्र जी अच्छा जी इसकी भूमिका में इस प्रकार का है कि यच्च उभयलिंग रहता नाम आश्रम कर्मा अर्थात उभयिंग हम दो प्रकार का अर्थ कर सकते हैं एक तो हम पहले से ले रहे आश्रमों के बीच में भिन्न आश्रमों से भिन्न अब उभयलिंग मतलब दोनों लिंगों से भी भिन्न स्त्री पुरुष से भिन्न भी, भी लेके कर सकते हैं और उभयलिंग में ये भी कहा कि और सहकारित्व तो जिनके लिए, उनके के लिए जिनके लिए विधान नहीं कहा कहीं और जो सहकारित्व भी प्राप्त नहीं है तो मैं ये से विचार कर रहा हूं कि ये नपुंसकों के विषय में भी ले सकते कह सकते हैं उनके लिए भी कह सकते हैं अगर वो धार्मिक है कह सकते हैं लेकिन ये केवल गृहस्थी के लिए नहीं है ये सभी आश्रमों के लिए है जी। जी। जी। जी। स, ये बात सभी आश्रमों के लिए लगेगी आप गृहस्थी की दृष्टि से कह रहे हैं कि नपुंसक व्यक्ति गृहस्थ में नहीं गया है और उसको फिर हम कहा रखें किस आश्रम में रखें वो भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा जी मैं ये कह रहा हूँ अंतरा मतलब आश्रमों से बिल्कुल भिन्न है किसी आश्रम में नहीं आएगा अंतरा मतलब आ, बीच में ही ना लेकर उनसे बिल्कुल पृथक हाँ। भिन्न लेकिन।, लेकिन उसको आप दूसरी दृष्टि से देखें कि वो विद्यालय में पढ़ने गया पहले गुरुकुल में पढ़ रहा है वो ब्रह्मचरी है ठीक है अध्ययन आदि कर रहा है तो उसको ब्रह्मचरी आश्रम वाला ही तो कहेंगे चाहे युवक हो चाहे युवती हो वंध्या स्त्री हो कन्या हो या तो पुरुष नपुंसक हो दोनों पे ये बातें लागू होंगी विद्या अध्ययन तो करेगा ना वो और शुरू में तो पता भी नहीं रहेगा उसको और बच्चों की तरह से ही अपना कर रहा है कुछ रचनात्मक विकृति हो जन्मजात तो ठीक है पहले से पता है नहीं तो नहीं पता लगेगा अब वो अध्ययन कर रहा है अध्ययन औरों की तरह उसने किया है उसको भी अध्ययन का अधिकार है आध्यात्मिक उन्नति का अधिकार है लेकिन वो गृहस्थ में नहीं गया अब ठीक है उसने अपने लिए उचित निर्णय लिया और अब वो अपनी गति कर रहा है अब उसको ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं कह सकते और गृहस्थी तो खैर वो हुआ ही नहीं है तो ये जैसे औरों के लिए लागू होता है कोई भी हो किसी भी कारण से रह रहा हो चाहे वो सामाजिक कार्य के लिए रह रहा हो व्यक्तिगत का अन्य कार्यो के लिए रह रहा हो आध्यात्मिक उन्नति के लिए रह रहा हो शारीरिक असमर्थता के कारण से रह रहा हो संयोग नहीं हुआ विवाह नहीं हो पाए इसलिए रह रहा हूं मजबूरी में कुछ भी हो अब उन वो सब इसके अंदर सम्मिलित होंगे गृहस्थ आश्रम में तो माना नहीं जाएगा उनको वो सब चीजें ले सकते ठीक है ये ठीक है आचार्य जी परंतु इसमें क्या है कुछ चरक संहिता में इस प्रकार जन्म से भी कुछ नपुंसक कहे गए हैं तो उनको यहां मुख्य रूप से इस बात को मैंने पकड़ा कि विवरानम तो इनके लिए कोई विधान नहीं किया या तो इनको पढ़ाओ या तो गृहस्थ में न जाए या तो संयोग नहीं मिल पाया इसलिए गृहस्थ में न जा पाए इनके लिए कोई विधान नहीं है कहीं भी शास्त्र में तो उनके लिए ये कहा गया कि यदि धार्मिक है जन्मों का संस्कार है तो इस दृष्टि से ठीक है ये तो एक ही बात है जन्म से भी होता है वो तो कहा ही जन्म से भी होता है कुछ का पता लग सकता है कुछ बातों का और कुछ का नहीं भी लग सकता है किसी भी तरीके से हो अब उनके लिए अलग से कोई विधान नहीं किया गया है विधान तो चार आश्रमों का ही किया गया है चार आश्रमों के ही तो विधि विधान है ऐसा अलग से थोड़ा लिखा है कि इसके अतिरिक्त हैं उनके लिए ये विधान है इस तरह के हैं उनके लिए ये विधान है इसके तरह के हैं उनके लिए ये विधान है ऐसा थोड़ा न कहा गया है चार का कह दिया अब इसके अतिरिक्त जो भी बचे हैं तो आखिर मनुष्य वो जियेंगे खाएंगे पियेंगे व्यवहार करेंगे उनको भी तो अपना अधिकार है कुछ अपना जीवन चलाएंगे अपनी अपने ढंग से उन्नति करेंगे जिस भी स्थिति में करेंगे तो अगर वो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो बाकी नियम उन पर न लगते हुए भी इन चीजों के आधार पर वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं शमदम आदि के आधार पर ठीक है तो ये सारी चीजें अंतर्भावित हैं जो आप अपवाद बता रहे हैं उसमें है कोई बात विरोध नहीं है इसका पढ़ाने का तो विधान नहीं है ना किसका इनको शास्त्रों में पढ़ाने का विधान कहीं नहीं मिलता निषेध किया गया है निषेध तो पता नहीं अलग से क्यों विधान है जब हर बच्चे के लिए विधान कर रखा है तो वो भी सम्मिलित है वो भी बच्चे हैं वो भी बच्ची है वो भी पढ़ेंगे निषेध अगर किया गया हो तो आप कह सकते हो विधान नहीं है अब यूं तो आप हर चीज का कहने लग जाओगे कि इस तरह के रंगरूप वाले का विधान तो किया नहीं है अलग से इस जगह के रहने वाले के लिए तो विधान किया नहीं गया है वो तो किसी के लिए भी नहीं किया गया सामान्य कथन है तो बिना विशेषण के तो सब पे लागू होता है वो हर बच्चे बच्ची पे लागू हो जाएगा वो इसलिए ये कोई हेतु नहीं बनता हा निषेध किया गया वो स्पष्ट तो आप कह सकते हैं कि इनको पढ़ने के लिए मना किया गया नहीं तो नहीं और आप वैसे भी मानवीयता की दृष्टि से देखेंगे इसका वेद के या किसी वचन से विरोध हो सकता हो ऐसी संभावना नहीं लगती मनुष्य शरीर तो है ना उसका किसी को कोई रोग होता है किसी को कोई रोग होता है ठीक है कर्मानुसार है परिस्थिति के अनुसार है कुछ गलत औषधि हो गई और जो जो भी दुष्प्रभाव आ गया है तो अन्य इंद्रियां भी तो विकल होती हैं किसी की तो उससे उसका कोई अधिकार नहीं छिन जाता उतनी असमर्थता मात्र रहेगी बाकी तो गति कर सकता हो ठीक है कुछ अच्छा पृष्ठ संख्या दो सौ अठारह हाँ। पैंतीसवे सूत्र के सान्दोग्य हाँ। उपनिषद के जो वचन दिया है यहा आत्मा नश्यती यम ब्रह्मचर्य न अनुबिंदते हाँ। केवल ब्रह्मचर्य का ही विशेषण विशेषित क्यों किया सभी आश्रम हाँ। वालों के लिए भी तो आत्मा की प्राप्ति का बराबर अधिकार है हाँ। तो देखिए वैसे तो इस वाक्य में है की आत्मा नष्ट नहीं होती है एक तो ये बात हो गई आपका प्रश्न ये है कि जिसको ब्रह्मचर्य से प्राप्त करते हैं वो आत्मा नष्ट नहीं होती है आप पूछ रहे हो कि भई अन्य आश्रमों वाले भी तो आत्मा को प्राप्त सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो यहां ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम वाले भी ब्रह्मचारी रहते हैं लेकिन गृहस्थी वानप्रस्थी और सन्यासी भी तो ब्रह्मचारी रहते हैं गृहस्थी गृहस्थ ग्रियस्त ब्रह्मचर्य का पालन करता है लेकिन ब्रह्मचर्य तो वहां पर भी रहता है वैदिक विधान में ब्रह्मचर्य तो सभी आश्रमों में रहेगा तो गृहस्थ से जो वानपस्ती बनाए या सं्यासी बनाए वो भी आत्मा को प्राप्त कर सकता है लेकिन पाया तो उसने ब्रह्मचर्य से ही है तो इसलिए यहां पर कहा ब्रह्मचर्य अनुबिंदते ब्रह्मचर्य से संयम से होता है क्योंकि यदि किसी की वृत्तियां अधिक भटकी हुई है संसार की तरफ जो कि से कही जा सकती है अनियंत्रण है उतना एकाग्र ही नहीं हो सकता है पुनी कामों में लगा रहेगा इसी में उसका मन लगा रहेगा शांत बैठेगा कैसे सही उम्मीद कैसे होगा अंतर्मुखी होगा कैसे हो और नहीं होगा तो आत्मा का साक्षात्कार भी नहीं हो सकता उसका तो राग और द्वेष से अन्य समस्याओं से अन्य चिंतनों से तो दूर हटना ही होगा और ब्रह्मचर्य उसमें एक महत्वपूर्ण कारण है ठीक है और तो आगे चलेंगे वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाठ पृष्ठ संख्या 220 सौ चालीसवें सूत्र तक हो गया था और चालीसवें सूत्र में उन्होंने कहा था कि सन्यास से नीचे नहीं आना चाहिए क्यों नहीं आना चाहिए कि वो जो तद्भूत है वो जो उसके गुणधर्म है उसका अतद्भाव नहीं होता है वो गुणधर्म कभी हट नहीं सकते हटने नहीं चाहिए उसके लिए नियम है और अतद रूप का वहां पर अभाव है कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि जहां यह कहा जाए कि अब उसके संन्यास के धर्म नहीं रहे और उसको ऐसा ऐसा आप करना चाहिए उल्लेख ही नहीं हुआ अवसर ही नहीं छोड़ा गया तो इसको उस तरह से हम समझ सकते हैं मोटे तौर पे कि सेना में जो भर्ती हुआ है और सामने सीमा पे सबसे आगे युद्ध लड़ रहा है वहां जो युद्ध लड़ रहे हैं उनके लिए पीछे जाने का कोई अवसर नहीं है और पीछे जाएगा तो उसको उन्हीं के लोग गोली मार देंगे आगे ही जाना है मृत्यु आगे भी है और आगे ही बढ़ना है मरना है पीछे के लिए वहां कोई अवसर नहीं है या तो वो वहां जाता ही नहीं सेना तो में भर्ती ही नहीं होता युद्ध लड़ने ही नहीं जाता यदि युद्ध लड़ने गया है तो वहां पर कोई स्थान नहीं है पीछे आने का क्यों है ऐसा एक दृष्टि से देखेंगे तो यह बड़ी अमानवीयता लगेगी तो कहीं जब और लोग भी नहीं जा रहे औरों को भी आप बाध्य नहीं कर रहे हो कि वहां पर जाए युद्ध लड़ने जाए स्वतंत्रता है जैसे भारत में है जहां अनिवार्य सैनिक शिक्षा होती है या सेना में सेवा देना होता है इजरायल आदि में वो तो एक अलग बात हो गई और उसमें भी सबका नहीं होता है बाद में वो सेवा दे के आते हैं तब वो युद्ध में नहीं जाते आवश्यकता होने पर ही जाते हैं लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक अलग बात होती है लेकिन वो व्यक्ति जब समाज से अपने को बांधता है और वहां उसको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा क्यों उससे क्योंकि पालन ना करने पे समाज के अन्य व्यक्तियों की अन्यों की बाधा होती है उनको बहुत बड़ी हानि होगी जन की हानि होगी तो व्यक्तिगत अधिकार हमारा तभी तक है जब उसका उल्लंघन करने से अन्यों के व्यक्तिगत अधिकार में बाधा ना हो अब एक सैनिक पीछे जाएगा और मृत्यु का डर तो वहां सबको ही लगता है बहुत से निडर होते हैं लेकिन फिर भी बहुतों को लग सकता है डर अगर उनको ये पीछे छित्र तो छोड़ दिया जाए अवकाश दे दिया जाए कि आप जब इच्छा हो तब जा सकते हो वहां पर तो फिर तो बहुत लोग हो जाएंगे और जो पूरा देश है जो उनके ऊपर आश्रित है सुरक्षा उनके ऊपर निर्भर है उन सबका क्या होगा इस व्यापक सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए पूरे राष्ट्र को ये नियम बनाए जाते हैं और ये उचित माना जाता है एक मानवीयता का दृष्टिकोण है जैसा आजकल अधिक प्रचलित हो गया है कि व्यक्ति का अपना ही सबसे मुख्य माना जाता है दूसरों से क्या हो रहा है तो कहते हैं दूसरों से मेरे को क्या लेना देना यह अति स्वार्थ की प्रवृति है जबकि वो व्यक्ति भी जो मानवाधिकार की बात करते हैं वो दूसरों के बिना जी नहीं सकते हैं। हर चीज में कहीं उनको सुरक्षा चाहिए तो कहेंगे शासन ये क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन कहा है उसने ये सुरक्षा क्यों नहीं की वहां तो दूसरों से अपेक्षा रखेंगे वहां भी कह सकते हैं कि उनकी अपनी इच्छा वो करें या ना करें वहां मानवाधिकार नहीं लाएंगे कि आपकी उनकी इच्छा आए तो आए नहीं आए तो नहीं आए अचानक विशेष बुलावा आ गया युद्ध हो गया तो बोले नहीं जी मेरे को घर में काम है मैं तो नहीं आऊंगा मानवाधिकार को वहां क्यों नहीं मान लेते वहां तो कहेंगे नहीं उनको आना चाहिए था चौराहे पे सैनिक सिपाही नहीं है या सुरक्षाकर्मी नहीं है वो बोले घर पे काम हो गया तो खाली पड़े है वो अव्यवस्था हो रही है बोले क्यों नहीं आया आना चाहिए था आपको सबको बाधा होती है वहां मानवाधिकार याद नहीं आता है तो ये तो अति स्वार्थ की वृत्ति है जो आजकल प्रचलित हो गई है लेकिन इसका सामंजस्य यही है व्यक्तिगत अधिकार भी होता है और सामाजिक स्थितियों में व्यक्तिगत अधिकार को निरस्त किया जाता है सबको ध्यान में रखते हुए वहां हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार रखने के प्रयास में तो बहुत लोगों का व्यक्तिगत अधिकार खंडित हो जाएगा अधिक से अधिक व्यक्तिगत अधिकार तब रह सकता है जब व्यक्तिगत अधिकार को सामाजिक हित में निरस्त किया जाता हो सबको अपना अपना व्यक्तिगत अधिकार दे दें सड़क पे चलने का व्यक्तिगत अधिकार दे दें कोई कैसे भी चले दाए बाएं व्यक्तिगत अधिकार है हम कहीं भी चलें, क्यों नियम बांधे जाते हैं सामाजिक दृष्टि से दूसरों को हानि नहीं हो सबको हानि ना हो सबके लिए हितकार यह है कि हम नियम में चलें, ऐसे ही यह भी नियम है तो संन्यास लेना भी इसी तरह का है अगर वहां से पीछे आने लग गए तो दिक्कत होती है सन्यासी एक विशिष्ट व्यक्ति होता है समाज के लिए बहुत हितकारी होता है लोग उस पर विश्वास करते हैं वो लोगों को मार्गदर्शन करता है ने मार्गदर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है नहीं तो समाज में बहुत विकृतियां होती हैं सन्यास के लिए महर्षि ने देखो इसी बात को लिखा भी है सत्यात प्रकाश में कि कुछ चीजें हैं जो तो सब में है लेकिन सन्यासी का क्या विशेष धर्म है क्या काम है सन्यासी का मैं सत्या प्रकाश के पांचवें समुलास बता रहा हूं कि इसमें सन्यासी के लिए बहुत सारे धर्मों को बताया गया उसके साथ साथ इन्होंने महर्षि ने क्या लिखा सब बता करके इस दस लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन दस लक्षण है धर्म के क्षमा दमोसते हैं उसको बता करके उसका वर्णन पीछे एक एक का कर दिया फिर क्या करें इस दस लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें सबके लिए अनिवार्य है यहां कोई छूट नहीं है और इसी वेदोक्त धर्म में ही आप चलना और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म आप तो चलना ही है लेकिन दूसरों को भी समझा करके इसमें चलाना यह सन्यासियों का विशेष धर्म है इस समाज को नेतृत्व करने वाले हैं समाज को दिशा देने वाले हैं समाज में उदाहरण के रूप में रहते हैं ऐसे व्यक्ति यदि कुछ गलत कार्य करें तो समाज पर बहुत दुष्प्रभाव आता है वो नहीं होना चाहिए उसको प्रतिबंधित किया गया बहुत ज्यादा प्रतिबंधित किया गया जैसे कि दंड व्यवस्था में भी किया गया कि एक ही विद्यालय के एक कर्मचारी उसी दोष को करे एक अध्यापक उसी दोष को करे एक प्रधानाचार्य या प्राचार्य उसी दोष को करे अथवा राज्य की दृष्टि से देखें तो मंत्री या प्रधानमंत्री राजा उसी दोष को करें तो दंड की अधिकता है कई कई गुना अधिक दंड दिया गया है कारण कि उनके गलत करने से समाज पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव आता है अब ये जो सन्यासी है वो ही अगर शिथिल होता है तो उसकी बताई हुई सारी बातें और वो सब का सब शिथिल होता है उसका समाज पे बहुत दुष्प्रभाव आता है इसलिए उनके लिए निश्चित किया गया ऐसा नहीं कर सकते आप या तो आप बैठो मत इस स्थान पर सन्यास ले ही मत आप सन्यास बने हैं तो सन्यासी का जो सम्मान है प्रतिष्ठा है वो आपको प्राप्त हो रही है तो आपको वो नियम पालन करने पड़ेंगे अब आप शिथिल नहीं हो सकते तो समाज में अविश्वास हो जाएगा इसलिए इतना कठोर रूप से यहां पर कहा गया है कि इनको पीछे लौटने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन फिर भी इसमें जो थोड़ा अवकाश रखा गया है इतनी कठिनता बताते हुए भी वो अगले सूत्र में देखिए इकतालीसवां सूत्र न च अधिकारी कम अपनी पतना अनुमात तद अयोगात पतना पतन का अनुमान होने से गिरने के अनुमान है हो सकता है संभावना अनुमान मतलब संभावना के रूप में कर सकते हैं किसी का भी पतन हो सकता है न आधिकारिकम अपनी इस विषय में प्रायश्चित के अधिकार में निश्चित रूप से वहां पर नहीं कहा गया जो है जो प्रायश्चित कहे गए हैं वहां वर्णनों में इसका कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया अब ये निषेध वाला ही सूत्र है पतन का अनुमान न होने से वहां पर कोई इस तरह का वर्णन नहीं किया गया उसको पीछे आने के लिए कोई अवसर नहीं दिया गया बात देखिए पतन संभव पतन संभवम अभिलक्ष्य पतन का संभव होने से यानी पतन को अभिलक्षित करके कि जब कभी ऐसा पतन हो तो आधिकारिकम प्रायश्चितताधिकार है प्रकरण है आधिकारिक मतलब जिस जगह पर प्रायश्चित का कथन किया गया प्रायश्चितधिकार है एक प्रकरण है इसका ये प्रायश्चित इसका ये प्रायश्चित उस प्रकरण में निर्णयतम अपनी नास्ती यत अस्य इधम प्रायश्चित वहां निश्चय नहीं किया गया कि इस चीज का यह प्रायश्चित होना चाहिए यानी प्रायश्चित का कथन ही नहीं किया गया अब प्रायश्चित का कथन नहीं किया गया उसके दो अर्थ ले सकते हैं। एक तो कि यह दोष है ही नहीं इसलिए प्रायश्चित का कथन नहीं किया गया जैसे कि सत्याधि बोलने का प्रायश्चित वहां पर नहीं कहा गया ये तो एक अलग बात है दोष तो है दोष होते हुए भी इसका कोई प्रायश्चित नहीं कहा गया है इससे पता लगता है कि ये उसके पतन का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहते कुत तत अयोगात तत् अधिकार अयोगात प्रतिकार अनुपत्ते है बोले उसका प्रायश्चित का अधिकार ही नहीं है प्रायश्चित को भी कोई कर सकता है तो वो भी एक अधिकार होता है कि हाँ इसका प्रायश्चित किया जा सकता है उन्हीं का ही तो कहेंगे जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है इतना गलत कार्य है तो उसके लिए तो प्रायश्चित अधिकार में क्यों कथन होगा अतः बहुत अधिक बुरा कार्य है ये यहां तात्पर्य लगता है उक्तम ही जैसे कि कहा है ये इन्होंने स्मृति का श्लोक दिया आरुडो नैष्टिकम धर्मम यस्तु प्रच्यवते द्विज प्रायश्चित न पश्यामी ये न कर्मणा उन्होंने प्रायश्चितों का वर्णन किया लेकिन बोले इसका कोई प्रायश्चित्य मेरे को नजर नहीं आ रहा है कैसा कि जो नैष्टिक धर्म में आरूढ़ हो चुका है जिसने व्रत ले लिया है कि मैं नैष्टिक बनूंगा इसी मार्ग पर चलूंगा ब्रह्मचारी रहूंगा और नैष्टिक दीक्षा ले ली जिसने और लेकिन वो उससे हो रहा है अभी चुत हो गया है इसका तो मैं प्रायश्चित भी नहीं देखता हूं दिखाई नहीं दे रहा इसका प्रायश्चित करें क्या जिससे कि वो शुद्ध हो सके वो कुछ प्रायश्चित कर भी ले तो वो शुद्ध नहीं होगा शुद्ध नहीं हो सकता इतना वो बुरा कर अति स्मृति का कहा इसी तरह से और भी होते हैं एक और श्लोक मिलता है ये मनुस्मृति में ही मिलता है मनुस्मृति में 11 190 बालक नब्बे कृतक नाश्च कृतघनाश्च विशुद्ध नाम अपी धर्मतः विशुद्ध नी धर्मतः शरणागत हंत्रिश्च स्त्री हंत्रिश्च न संवशे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ में नहीं रहना चाहिए उनको क्षमा नहीं कर सकते अक्षम में हो गए वो कुछ स्थितियों में कितना बड़ा होता है और हम थोड़े दिनों में उसको क्षमा कर देते हैं और छोड़ देते हैं ये कुछ ऐसे अपराध हैं जो कि क्षम में नहीं होते उनके साथ ऐसा व्यक्ति इन इन कर्मों को करता है और धर्मानुसार उसने शुद्ध भी हो गया है प्रायश्चित भी कर लिया है प्रायश्चित कर भी चुका है तो भी इनके साथ में न रहे ये उपदेश दिया जा रहा है कौन कौन से बालक बालकनाश जो बच्चों को मार देते हैं छोटे बच्चों को कृतज्ञनाश जो कृतज्ञ व्यक्ति है किए वे का मान नहीं करते भूल जाते हैं कृतज्ञता भी बहुत बड़ा दोष है क्योंकि उपासना के प्रसंग में महर्षि ने परमात्मा के लिए भी कहा है कि जो ईश्वर की उपासना नहीं करते वो महाकृतज्ञ है महामूर्ख है बहुत बड़ी कृतज्ञता है उनकी ये बहुत बड़ा दोष माना गया विशुद्ध नी धर्मता धर्म पूर्वक प्रायश्चित से वो विशुद्ध हो गए तो भी ऐसे व्यक्तियों को शरणागत हंतृष जो उनके शरण में आया है विश्वास करके और उनको उसने मार दिया उनके साथ गलत व्यवहार कर दिया वो तो बहुत विश्वास से आए थे उनको रक्षक मान करके और उन्होंने उनके साथ उनको मार दिया और स्त्री हंस्तृश्चर और जो स्त्रियों को मार देता है उनका भी न संबसित उनके साथ में कभी भी नहीं रहे अब वैसे तो एक दृष्टि से हम कहें कि हमें क्षमा कर देना चाहिए मानवीयता की दृष्टि से देखें भी गलती हो जाती है छोड़ देना चाहिए लेकिन फिर भी व्यवहार की दृष्टि से कुछ ऐसे ये पातक कर्म है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में ना रहे छोड़कर ही रहे सामान्य बात नहीं बड़े बड़े अपराध ऐसे ही नैष्टिक धर्म या सं्यास के बाद में जो फिर गृहस्थ में आता है उसके लिए यहां पर कहा गया महापातक के नाम से कहते हैं बहुत बड़ा पात बहुत बड़ा दोष माना गया अब इसमें जो विकल्प है वो बताते हैं बयालीसवें सूत्र में उपपूर्वम अपनी तू भावम अशन तदुक्तम। कोई कहते हैं कि इस पातक को उपपूर्वक लगाएंगे उपपातक कहेंगे इसको एक तो है महापातक और एक है उपपातक, जैसे प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति छोटा उससे बोले तो इसको भी ऐसा उपपातक मानेंगे कि जिसका प्रायश्चित किया जा सकता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं और वो कैसे उसकी शुद्धि होती है अशनवत्त जैसे खाने पीने में अशुद्धि हो जाती है और उसकी शुद्धि हो जाती है वैसे ही इसकी भी शुद्धि हो जाएगी प्रायश्चित स्वीकार किया गया एक पक्ष के अंदर भाष्य देखिए अपितु तो के आचार्या तदूत गतस्य आश्रमिण पतनम उप कुछ आचार्य उस प्रकार के यानी जो ऊर्दरेता बन गए हैं नैष्ठिक हैं सन्यासी हैं इन आश्रम वालों के पातक को भी उप कहते हैं न तो महापातकम उनको महापातक नहीं कहते तथा तसे प्रायश्चित भावम अशनवत्त भोजनवत् मनंते और उनके प्रायश्चित भाव को भी स्वीकार करते हैं जैसे कि भोजन में गलती होने से प्रायश्चित किया जाता है उसी तरह से तद उत्तम जैसा कि शास्त्र में कहा गया है तत्च प्रायश्चितम उत्तम तो भोजन से संबंधित जो प्रायश्चित है उसको आगे कहा अभोज्यम अन्नम नव्यम आत्मन शुद्धिमिच्छता मे अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं वो अभोज्य अन्न का सेवन ना करें अन्न तो है वो खाया जा सकता है उस दृष्टि से वो अन्न है लेकिन अभोज्य है स्वीकार्य नहीं है शास्त्र की दृष्टि से ठीक नहीं है उसको ना खाए और अज्ञान भुक्तम तू तार्यम शोध्यम वापि आशुशोध नहीं लेकिन ज्ञान से यदि कुछ खा लिया जाए भूल से तो क्या करे तत्वोत्तार्यम उसको उल्टी कर देनी चाहिए वमन कर देना चाहिए गलत खा लिया है तो वमन कर देंगे पानी पी के कर देंगे कुंजल क्रिया कर लेंगे और यदि चिकित्सालय में जाएंगे तो वो भी क्या करते हैं कोई विष सेवन करके चला जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं उल्टी तो कराते हैं वो उल्टी नहीं कर सकते उस तरह तो उसको कहते हैं आमाशा की शुद्धि स्टमक वाश पानी डालेंगे नली डालेंगे और उससे खींच लेते हैं उसको बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि तो जो कम से कम यहां है वो आगे तो ना जाए जाये। आगे जाएगा तो फिर रक्त में भी चला जाएगा इसलिए आमाशय में जो है उसको सबसे पहले निकाला जाता है तो गलत अगर चीज खाली गई है विष की दृष्टि से हानि की दृष्टि से अथवा अशुद्ध की दृष्टि से तो उसको उल्टी कर दे और शोध्यम वापी आशु शोध ऐसे शोधनों का सेवन करें जिससे जल्द से जल्द शुद्ध हो जाए और नीचे चला गया तो दस्त लगवा देते हैं मल के मार्ग से निकल जाता है जल्दी से रक्त में हो तो फिर अलग ढंग से शुद्ध करते हैं उसको जलादि ऐसा पिलाते हैं कि गुर्दों के माध्यम से यकृत के माध्यम से वो शुद्ध होकर जल्दी, जल्दी से जल्दी निकल जाए लेकिन उसको जल्दी से जल्दी निकाल देना चाहिए ऐसे ही आगे ये मनुस्मृति का श्लोक है एक और मनुस्मृति का दे रहे अकामत कृत पापे प्राय दर्धा एक सामान्य परिभाषा दी कि जिन बुरे कार्यों को कोई अकामना से कर देता है भूल चूक से कर देता है योजना बना के नहीं करता हो जाते हैं उससे उनके लिए प्रायश्चित कहा जाता है और जो तो जान के करते हैं उनके लिए भी क्या है तो काम कार्य कृत्य पी आहुर एके श्रुति निदर्शनार्थ और कुछ लोग ये मानते हैं कि इच्छापूर्वक योजनाबद्ध बना के जिसने गलत कार्य किया है मुझे तो करना है पता है उसको कि मैं ये कर रहा हूं और फिर भी करता चला जा रहा है हत्या करना गलत है पता है लेकिन फिर भी कर रहा है वो योजना बना रहा है चोरी कर रहा है उनके लिए भी प्रायश्चित होता है ऐसा कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं मानते तो जानबूझ के गलत कार्य करता है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है वो तो कर ही रहा है जानबूझ के दंड होगा उसके लिए तो प्रायश्चित यह क्षमा उनके लिए होती है जिनसे भूल से हो जाता है ये एक पक्ष है और दूसरा पक्ष है अधिक उदार है कि जानबूझ के भी किया है उसने तो भी उसको क्षमा किया जा सकता है प्रायश्चित उसका किया जा सकता है अब इसके अंदर दूसरी दृष्टि यह ये, ये जो विकल्प यहां पर दिया गया पहले में तो था कि सन्यास से जो नीचे आता है उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है अब इसको यदि हम देखें कि कोई भी मनुष्य कितना भी पतित हो जाए फिर भी उन्नति तो कर सकता है ना कोई भी आत्मा कितना भी पतित हो जाए मुक्ति का अधिकारी तो फिर भी बन सकता है ना सिद्ध हो जाएगा और परमात्मा ने ऐसा कोई नियम बना नहीं रखा है कि इतना जो दुष्ट व्यक्ति हो उसको तो मैं मुक्ति कभी भी नहीं दूंगा ऐसा किसी के लिए भी नहीं है ये जितनी आत्माएं हैं जितने बुरे से बुरे कर्म है सब करने वाली आत्मा को भी वो मुक्ति प्रदान करता है जब वो योग्य बन जाता है तो परमात्मा का अवसर समाप्त नहीं करता है उसको दंड देगा दंड के बाद में वो प्रायश्चित करेगा सुधरेगा देर लगेगी ये सब चीजें हो सकती हैं परंतु मना तो किसी के लिए भी नहीं है तो यहां दो दृष्टियां आती है एक परमात्मा की तरह से विचार करेंगे तो हर व्यक्ति हर गलत कार्य के लिए प्रायश्चित कहा जा सकता है लेकिन मानवीय व्यवहार की दृष्टि से मानव समाज में व्यवस्था की दृष्टि से कुछ ऐसे होते हैं कि वहां क्षमा नहीं हो सकती अब फांसी की सजा दे दी जाती है फिर वो क्षमा के लिए राष्ट्रपति को देते हैं एक व्यवस्था बना रखी है और राष्ट्रपति उनको क्षमा भी कर सकता है एक विशेष अधिकार दिया गया है लेकिन राष्ट्रपति सबको क्षमा कर दे ऐसा नहीं है वो नियम नहीं बन सकता वहां क्षमा नहीं होता है उसको वो विशेष दंड देना ही चाहिए दिया ही जाता है नहीं तो समाज में सब यही सोचेंगे ऐसा होगा और फिर हम क्षमा मांग लेंगे तो समाज में अन्यों का हित होता है इसलिए मानवीय व्यवस्था में एक पक्ष में कोई क्षमा नहीं है कुछ पाता कैसे हैं कि कोई क्षमा नहीं है अब सेना के में जो विद्रोह कर देते हैं उनके लिए कोई क्षमा नहीं होती पर कोई क्षमा रखी नहीं जा सकती अगर यू क्षमा करने लगेंगे तो इस सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा वहां कोई क्षमा नहीं होती है। पर परमात्मा की दृष्टि से हम लोक व्यवहार में देखते हैं या व्यक्तिगत दृष्टि से हम इनको क्षमा कर सकते हैं अब यह जो प्रसंग था कि संन्यास से जो नीचे आ रहा है तो वैसे हमारे यहां सारे विधान किए गए हैं कि सन्यास से लेने के लिए हर किसी को अधिकार नहीं और सबको लेना भी नहीं चाहिए जो सत्यात प्रकाश में भी महर्षि ने लिखा है उन प्रसंगों को हम याद कर सकते हैं देख सकते हैं कि सन्यास किसको लेना चाहिए किसका सन्यास लेने का अधिकार है सन्यास कब लेना चाहिए ये कुछ बातें की बताई भी देखते हैं तो एक प्रसंग था छठे सम, पांचवें समुलास में तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेगा ले इससे पीछे उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मचर्य से भी होता है गृहस्थ से से भी, वानपस से भी। तो जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेगा ले उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिए गृहस्थ वानप्रस्थ होकर जब वृद्ध हो जाए तभी संन्यास लेना अच्छा है मान्यता आज भी है बहुत लोग कहते हैं और उतने अंश में स्वामी जी भी उसका निषेध नहीं करते लेकिन फिर भी यह विधान तो मिल ही रहा है कि ब्रह्मचर्य से सन्यास आश्रम में जाया जा सकता है जाना चाहिए तो इसके उत्तर में देखो स्वामी जी क्या लिखते हैं कि जो निर्वाह ना कर सके बिना विवाह के इंद्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संयास न लेवे परंतु जो रोक सके वह क्यों ना लेवे तो विधान तो फिर भी रहेगा बिना गृहस्थ में जाए भी सन्यास ले सकते हैं। आगे जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्य संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता उसका वीर्य विचार विचाराग्नि का ईंधनवत है अर्थात उसी में व्यय हो जाता है जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है वैसी निरोगी के लिए नहीं होती अब यहां पर जो ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में जाते हैं उनकी प्रशंसा की गई है वो अधिक योग्य हैं, अधिक पात्र हैं लेकिन दूसरे ढंग से जो गृहस्थ में जा रहे हैं उनका भी निषेध नहीं है वो भी विधान किया ही गया है, तुलना में वो नीचे हैं, लेकिन ये उनके लिए कोई अपमानजनक बात नहीं है जो यहां पर औषधि का उदाहरण दिया गया वैद्य और औषधि वैद्य और औषधि की आवश्यकता किसको होती है रोगी को होती है तो रोगी पड़ना निंदित है निंदित है ना वो तो क्यों नहीं निंदित है स्वस्थ रहना तो अच्छा है ही ना इसमें क्या दो रहा है संकोच क्यों कर रहे हो भाई जो रोगी है तो स्वस्थ से तो गलत है ही ना स्वस्थ से तो नीचा है ही वो तो बस ऐसे यहां पर भी है तो नीचा तो होगा ही वो तो यहां तक तो बात ठीक है लेकिन इससे आगे की बात कि जो रोगी तो हो लेकिन वैद्य और औषधि का सहारा ना ले रहा हूं और कह रहा हो कि मैं अपने को स्वस्थ बता रहा हूं किस लिए स्वस्थ है क्योंकि वैद्य और औषधि का सहारा नहीं ले रहा है वो चिकित्सा ले नहीं जा रहा है न वो अपने आप को स्वस्थ समझ रहा है अब वो गलत दृष्टि से देख रहा है अभी ये ठीक है या नहीं है ये ठीक नहीं है ये एक बात यही विषय मैंने एक बार दर्शन योग महाविद्यालय में ले लिया था वहां की दृष्टि से तो ये बहुत गलत बात होगी इस तरह से मैंने बोल दिया कि वैद्य और औषध निंदित नहीं है और वैद्य और औषध का सेवन करना निंदित नहीं है लेना चाहिए अगर रोग न है तो ये तो, तो उपचार बताया जा रहा है ये तो उपचार बताया जा रहा है ये दस बारह साल पहले की बात होगी तो इसकी मेरी में बहुत आलोचना है इसके लिए ये देखो कैसी बात कह रहे हैं यहां आकर के सारा उल्टा कर उल्टा बोल करके चले गए ये तो फिर सब जने गृहस्थ में जाएंगे नहीं महर्षि का तात्पर्य है, लेकिन इस वाक्य को लेकर के जो ये निंदा करते हैं कि जो गृहस्थ में गए हैं वो निंदित हैं। है ठीक है आपसे कम है लेकिन गृहस्थ में गए वो निंदित नहीं है आप कभी चिकित्सालय नहीं जाते हैं क्या औषधि का सेवन नहीं करते हैं क्या वैद्य का सेवन नहीं करते हैं क्या उसमें शर्म लगती है हाँ जिसको मिथ्या अहंकार हो कि मैं स्वस्थ हूं तो वह नहीं करेगा और गुरुकुल में बहुत से जने चश्मा नहीं पहनते और बच्चे भी युवक भी होते हैं वो चश्मा नहीं पहनते क्यों तो लोग सोचेंगे इसकी आंखें कमजोर हो गई निंदा होती है बीमार है देख नहीं पा रहा है सिरदर्द हो रहा है लेकिन चश्मा नहीं पहनेंगे यह तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है तो महर्षि का यहां इन वचनों से यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है लेकिन उन्होंने इस बात की प्रशंसा भी की है कि जितना उपकार संसार का ब्रह्मचर्य से सन्यास लेने वाला कर सकता है उतना गृहस्थ से संन्यासी बना नहीं कर सकता यह वचन भी महर्षि ने लिख रखा है अब उसमें फिर थोड़ा देखने की बात आती है कई जने फिर देखते हैं कि देखो ये गृहस्थी और देखो कितना काम कर रहे हैं बहुत से गृहस्थी भी तो काम करते हैं और बोले देखो ये सन्यासी हैं ब्रह्मचर्य से सन्यास लिया ये तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं या कम कर पा रहे हैं तो गृहस्थ में रहते हुए भी गृहस्थ के बाद भी जो सन्यास लेते हैं तो भी बहुत काम किया जा सकता है किया जा सकता है लेकिन ये व्यक्ति व्यक्ति पर भी तो भिन्न होता है यहां जो महर्षि ने बात कही है एक सामान्य रूप से कही गई अब हम अलग अलग की तुलना कर रहे हैं एक व्यक्ति बिना गृहस्थ में गए अच्छा जितना काम कर रहा है कम कर रहा है अगर वो गृहस्थ में चला जाता तो क्या होता उसका वो इतना भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो संभाल ही नहीं पा रहा है स्थिति नहीं है उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं है अन्य सामर्थ्य नहीं है और जो आज गृहस्थ में गए हुए भी इतना अच्छा काम कर रहा है यदि वो ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यासी बन जाता तो इससे भी अधिक करता तो कुल मिलाकर के जो महर्षि का यहां पर वचन है ब्रह्मचर्य से सीता सन्यास लेने वाले अधिक कार्य कर सकते हैं क्योंकि उनको परिवार की औरों की चिंता नहीं होती है वो अपना पूरा समय साधना में ज्ञान में विचारने में लगा सकते हैं और लोगों के लिए लग सकते हैं ये मुख्य कारण है नहीं गृहस्थी में जाएंगे तो कुछ तो चीजें होती हैं परिवार का सोचना ही होता है गृहस्थ के धर्म निभाने होते हैं इसमें वो व्यस्तता हो जाती है तो एक इसके अंदर और बात आती है कि सन्यास किसको लेना चाहिए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मण को ही लेना चाहिए केवल क्योंकि जो जानवान होता है वो तो महर्षि ने यहां पर एक बात लिखी ये प्रश्न किया गया पांचवें सो में ही कि सन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रिय आदि का भी तो इसके उत्तर में जो महर्षि ने लिखा कि हे ऋषियों मनु महाराज कहते हैं कि यह चार प्रकार रथ ब्रह्मचर्य गृहस्थमान पर संन्यास करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला सन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म सुनो इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य आश्रम तो मुख्य करके जो महर्षि ने लिखा है इसे पता लगता है कि अन्यों का भी अधिकार तो है और उन्होंने दिग्वेदादी भाष्य भूमिका में भी इस विषय को लिखा है ये उपासना विषय के अंदर वो लिखते हैं जो लोग अधर्म के छोड़ने और धर्म के करने में दृढ़ तथा वेदादी सत्य विद्याओं में विद्वान हैं, वो भिक्षाचर्य और कर्म करके सन्यास व किसी अन्य आश्रम में है इस प्रकार के गुण वाले मनुष्य प्राण द्वार से सूर्य द्वार से परमेश्वर के सत्य राज्य में प्रवेश करके अर्थात सब दोषों से छूट के परमानंद मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो सभी आश्रमों का ग्रहण किया गया है एक का नहीं है और यही बात स्वामी जी ने गृहस्थ के प्रकरण में भी चौथे समोल्लास के अंत में भी लिखी है क्या लिखते हैं इसलिए जो अक्षय मोक्ष और संसार के सुख की इच्छा करता हो वो प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे जो गृहाश्रम दुर्बल इंद्रिय अर्थात भीरू और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण करे तो यहां ये जो अक्षय मोक्ष की बात कही गई है साथ में तो केवल सन्यासी ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं ऐसा नहीं गृहस्थी भी उसको प्राप्त कर सकता है लेकिन अपेक्षा से तो भेद रहेगा ही कोई उस तरफ से रास्ते पे आ रहा है उसकी स्थिति ऐसी है और कोई सीधे जा रहा है इतना ही मात्र यहां पर भेद समझना चाहिए तो आज का विषय फिर इतना ही रखते हैं तो ओ सभी को साधार होने ओम। अवश्य